I do my best. I do my best. I do my best. संग्रह जय गौर हम वितंतं सजीवं सादुर्तम सादुभूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीहाक्षु पादाः सहगलता श्री विषादं कृतान् निष्टो आज्ञा अर्पित भुजंग कर कावदाद संकीर्णतेय जरो कमलाय पाक्षं विश्वं भरुं द्विजवरो युध धर्मपाल वन्दे जगतीरतो सर्वां नारायण स्मृक्ति ना गुणमर्तनम देवी सरस्वती तप्राह तंद्रा हम दत्ते श्री भावना सार संग्रह जिस समय शुक्रदि ने सारे पक्षियों ने स्वर किया है उस समय श्री जेश्वरी जा सखीगण बाहर से दर्शित कर रही हैं और अपने अपने भाग्य को अत्यंत अत्यंत सराहा रही हैं और पूर्व प्रसंग में ये कहे कि वृंदावन में रहने का यही एक प्रकार है कि वृंदावन में रहे तो अपने आप को धन्य मानते हैं दुखी मांग करके जीतते हुए रोते हुए रहने की यहां आवश्यकता है रोना चाहिए इसलिए कि शिवप्रियालाल की कृपा और और मेरी सेवा मिले। पार करके मिले कहेंगे वृंदावन संयोग भाव को सिद्ध करने वाला दिव्य स्थल है जब जबकि श्री पुरी वह ग्रह भाव को सिद्ध करने वाला दिव्य ग्रह भाव को सिद्ध करना है तो पुरी वह बहुत जल्दी ग्रह भाव से होता है शिवराव में रह के मिलन भाव श्री वरकार का बड़ी जल्दी से भूलता है तथा पुनः स्थान अथा उस समय टिटहरी या टिडी आ गई टिड्डी भी बोल रही है और टिटहरी जो पक्षी है टिड्र करके वो टिटहरी पक्षी भी बोल रहे तो टिटिब माने टिड्डी और टिटहरी पक्षी भी इस समय बोल रहे उत्पूजता ये है। वे सबके सब पूजन कर रहे हैं ऐसे आदि और भी जो पक्षी सुख सारिका इनका तो पहले हो चुका है और भी जो पक्षी है उन पक्षियों को देख करके विद्युत तंद्रा श्री राधा रानी की तंद्रा दूर गई हो, हो गई है और तो श्री राधिका उस समय कहने लगी उन पक्षियों से हम हाँ हो क्षम अरे पक्षियों मुझे क्षमा करना क्षमा करना शैतुम क्षमे क्या करू मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी इसी में जगनी साहि सकी तुम जगा रहे हो तब से पर तो तुम्हें जगनी सकी इसलिए शैतुम मैं क्यों सोती रही उस सोने के लिए मैं तुमसे हम तुमसे क्षमा मांगती हूं कि तुमने जगाया अरे इतनी देर से जगा रहे हो मैं होगी नहीं ये विराजमान दत्ते थी क्षण में तो हम हो क्षमध्वन शायद तुम क्षण में दत्ती थी मुझे जागने में देर हुई शैल कर था इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करके सा मोटे तो सब श्री ने अपने श्रीअंग को ईश माने खोदा सा मोटे माने अंगड़ाई थी श्रीप्रिया ने खोदी श्री सी अंगड़ाई तो तो सात अंगम ईशा उस समय प्रार्थना कर रही है उस समय वर्णन किया जा रहा है कि कादम कलहंस कादमन कलहस जिस समय हंस चलते हैं उस समय लूगुर जैसी आवाज होती है उनका नाम कलहंस जिनके चलने पर नीचे के पंखों से पैरों से जब तैरते हैं तो तैरते समय लूपुर जैसी आवाज होती तो काब माने अरे कलहंसो कांड हंस माने सामान्य हंस सालस कपोत मान कबूतर साली माने सालिका शुभ तोता केकी माने मयूर कोटिला अलि कोटिला सारे पक्षों के नाम ले रहे हैं, सबके प्रति कृतज्ञता श्री किशोर इन सब ने कलम जब मधुर अस्तुत ध्वनि की कल माने मधुर अस्तुत जो अत्यंत स्पष्ट भी नहीं हो और मीठी भी हो उसको कल कहते हैं कलम च मधुरा मधुर और अस्तुत ध्वनि ऐसी कल ध्वनि की है ये सब कहा रहने वाले हैं बोल बनी बोले के उस निवास स्थल में निवास करने वाले हैं और जल स्थल प्रचार में जल में भी कुछ रहने वाले हैं पक्षी कुछ जल और स्थल इन दोनों में रहने वाला तो केवल बन में रहने वाले जन्म में रहने वाले कृष्ण कथा मृतो को ये सब के साथ कृष्ण कथा अमृतो कुमार कृष्ण कथा को अत्यंत अत्यंत सुनते हैं और अमृत के समान श्री कृष्ण कथा उसको ये सुनने वाले ये आपस में कृष्ण कथा ही कहते हैं सभी विद्वान है वृन्ावन के पक्षी तो एक को वक्ता बना लेते हैं और सब श्रोता बन जाती है। वक्ता बनने की अपेक्षा श्रोता बनना ज्यादा लाभदायक है उसमें रस है। इसलिए ये सब किसी एक को वक्ता बना करके समान गुणशील होते हुए भी और श्रोता बन जाते हैं जैसे समद कुमारों में सभी समान विद्वान है परंतु सनतमन ऋषि को वे वक्ता बनाते हैं और सनक सनातन सनक कुमार ये तीनों के तीनों श्रोता बनकर के विराजमान हो जाते हैं तो ये रस की रीति है कि सुनने में बड़ा सुख मिलता है तो ये कृष्ण कथा अमृतो को मंग अमृत के समान कृष्ण कथा उसको श्रवण कर रहे हैं और उस समय कृष्ण कथा ही कह रहे हैं बुद्धि कांत युप यथाज विश्लेष जामुत अंग मोलना उस समय प्रबुद्ध कांत कांत मानी श्री क्रियाला परम सुंदर कांत के भरी कितनी सुंदरता श्रीअंग की सुंदरता वस्त्रों की जो अस्त अस व्यस्तता है उसकी सुंदरता भाव की सुंदरता सब सुंदरता है कोई भी चेष्टा वो परम सुंदर है तो कांत पर श्री प्रियालाल दोनों एक स्वरूप होकर के जा हैं और एक शेष द्वंद में कांत शब्द कांतम शब्द का प्रयोग किया गया जैसे हंसौ हंसी हंसों एक शेष हो जाएगा एक ही बचेगा पुल्लिक का प्रयोग होगा और विवोचन का प्रयोग हो जाएगा ऐसे यहां पर एक शेष द्वंद में ये कांत कांता और कांत दोनों के लिए कांतम शब्द का तो वे दोनों का एक एक और इन दोनों को विश्लेष जान माने वियोग के कारण होने वाली रुज माने पीड़ा की प्राप्ति हुई है रुज माने रोग से ही रोग बना है, तो रुज माने रोग तो रुजक विश्लेष प्राप्त करना है क्योंकि तो अब इनको अलग अलग होना है कुंजी होगा तो सभी प्रियालाल दोनों अपने अपने भवन में पधारेंगे इसलिए विश्लेष से प्राप्त होने वाली रुज माने जो पीड़ा है उसको माने इन दोनों ने प्राप्त कर लिया है ये दोनों पीड़ा प्राप्त करके विराजमान हो हैं गई से उत्पन्न होने वाली पीड़ा इन्होंने प्राप्त की विश्लेष से जान माने उत्पन्न होने वाली रुझमान रोग को तुह तुह ये वहन कर रही हैं और उस समय अंग मोटन दोनों ने ही अपने अंग उनका मोटन किया है माने अपने अंग इनको हंगलाई ले रहे हैं। तो प्रिया उस समय शोभा कैसी हो रही है लाल की वो तो शोभा अद्भुत है कि श्री किशोरी जी की शोभा हो रही है जैसे कोई चंपा वह टेढ़ी होकर के लता बना सोने की रंग वाली चंपा की लता जैसे शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसे प्रिया जी की शोभा वो चाम है चंपा के समान है और श्री श्याम सुंदर की शोभा कैसी है जैसे कोई नीला कमल ही हो ऐसे नीले कमल की शोभा को तो प्राप्त करके श्याम सुंदर ग्राय मारा धनुष पेशव हो अथवा चांपे और नीला के धन हो चंपा के रंग का और नीले रंग के धनुष उन धनुष की अपूर्व शोभा इनको प्रकट करते हुए ये दोनों की दोमा प्रकट हो गए अपूर्व इन धनुष की जो शोभा है इन धनुष में जैसे विभिन्न रंग उनमें जो नीला रंग है और जो लाल रंग है तो रंग ही जैसे प्रधान धनुष में जैसे सात रंग होते हैं आहापी नाला एक सूत्र है बैनी नीला आसमानी आ, मने बैनी आ मने हरा पी मने पीला मी मने नीला, ना नारंगी और ला माने लाल ये सात रंग है बैनी आचपन <laughs> के पड़े हुए <laughs> तो इंद्र धनुष के जो सात रंग है या प्रकाश के जो सात रंग है प्रकाश के भीतर जो रंग हो सात रंग होते हैं वो सात रंग रंग उनमें नीला और जो नारंगी रंग है वह दो रंग ही नीला और पीला रंग ये दो रंग ही प्रधान होकर के विराजमान है इसी क्रम से होते हैं इसी क्रम से सात सातों रंग आकाश में पी पीला लामा ने नारंगी लामा ने लाल तो चांपे के धनु चंपा और नीले कमल इनके धनुष के समान इनकी अपूर्व शोभा हो रही है तो चांपे और के धनुष तथा शांत दुहेर मुदन च बक्षसों ये एक दूसरे का शांत रूप गुहन कर रहे हैं घना आलिंगन करते हुए विराजमान है तो शांत रूप गुहन करने के कारण घना आलिंगन करने के कारण मुदंश वक्षसों इनके वक्षस्थल वे भी अपूर्व आनंदित हो रही है दोबारा प्रबुद्ध कांता हूं जो जागे युगपत मैंने एक साथ रुजम विश्लेष ज्ञान और उस समय से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है उसको माने वाहन करना बांध करते हुए का ही ऊ आदेश हो जाता है वह धातु जो है उसका ऊह आदेश हो जाता है। तो ऊतु माने उस पीड़ा को धारण करते हुए विराजमान होते हैं और अंग मोटना और उस समय अंग मोटर करते हुए श्रीअंग को अंगाही लेते हुए इनकी शोभा ऐसी हो रही है जैसे इंद्रधनुष के चाम्पे और नील ये दो शोभा इनकी प्रकट हो रही हो चंपे के समान पीली स्वर्ण चंपक और नीले कमल इनके समान शोभा प्राप्त हो रही है चांपे नीलाच्च धनुष धनुषोह इंद्र धनु, धनुष की त्विषा उनको धारण कर रहे हैं सात रंगों में ऐसे तथा एक दूसरे का आप काल के समय श्री प्रियालाल कर रहे हैं इस समय मुदम च बक्षस जिनके बक्षस सब अत्यंत प्रफुल्लित होकर के हृदय अत्यंत प्रफुल्लित होकर के विराजमान है उपमा अलंकार का प्रयोग है चां के धनषो चंबा और नीले कमल के समान की ध्वजा यह धारण की अथाह वय अथाहमोदा स्मृता सखीता मिथ प्रेरयनता सशंका सबंता प्रभाता दुरंता पुण्यम सशब्द आलि पुण्य शब्द शैया एकदम लय तो इनकी जितनी भी सखीगण थी अश्मा श्री राधा रानी की वह्या मन सारी सखीगढ़ प्रमोदा आज प्रमोद के कारण के मुख हंस रहे हैं जमक अलंकार का प्रयोग है अस्या वहस्या और स्मित तीनों के अलग अलग अर्थ है माने इनकी मान राधिक राधिका की वह का तात्पर्य है सखी और स्मित आस्या आश्य माने मुख जिनके मुख हंस रहे हैं तो सहंग जमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है और आस्या आस्या आस्या अस्य है माने माने श्री राधिका मन मन और ये सबकी सब सखीरण क्योंकि समय ऐसा है इसलिए अपनी सखी श्री राधिका उनके साथ में नर्म परिहास कर रही है सखीता सखी के ऊपर हंसी हसी मनुष्य राधिका की हंसी ये हसी करती नहीं है बल्कि प्रेम के उल्लास को बढ़ाने में तो सखी ता श्री राधिका को जो सखी है इन लंका शाखा आदि की उनको हसंत्या उनको हसाती हुई।, तू चल, तू चल। हुई एक दूसरे को तू तू चल चल ऐसे एक एक दूसरे दूसरे को को धक्का देती हुई आगे तू तू तू आगे मैं भी आ रही हूँ। तू चल तू चल ऐसा कहकर के मिथक प्रेरे अंतर स्वयं आगे नहीं बढ़े किसी दूसरे को धक्का देती हुई उनके साथ साथ जैसे चल रही तो ये सहज स्नेह का स्वभाव है कि उसने परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करते हुए रस में में साथ हुआ जाता है। तू तो तू चल चल ऐसा कहते हुए एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान करती हुई ये प्रणलाव का शहरी व्यवहार है और शहरी व्यवहार को यहां पर प्रकट किया गया तू आगे तू चल तू चल ऐसा कहते हुए का शासनता जो आगे चल रही है वो शंकित भी हो रही है पीछे करके भी दे, देखती जा रही है पीछे वाली उसको धक्का दे रही है आगे चल आगे चल ऐसे शशंका आशंका पूर्वक समंता एक साथ प्रभाता दर्मता उस समय प्रभाता आज प्रभात होने वाला है उस प्रभात को लेकर के लिए सशंका सशंकित है चल चल प्रभात होने वाला है चल चल ऐसा कहकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाती हुई ये चल है। तो देखा जो प्रभात रुकने वाला नहीं है ऐसे प्रभाव प्रभात से भयभीत होकर के ये प्रवेशता निकुंजन अब सब सखियों ने निकुंज में प्रवेश किया बोलो सखी महारानी की जय अब सखियों ने अभी तक बाहर से दर्शन करी थी पहले मंजिरीगढ़ मुक्ति मंदिर में प्रवेश करके प्रियालाल की सेवा कर चुकी थी अब सखियों की सेवा का किया जाए। तो उस समय प्रियालाल की प्यारे श्याम सुंदर ने श्री किशोर की सेवा कर ली तो वो मंजरियों के सामने सेवा है सखियों के सामने अब सखीगढ़ परस्पर सेवा करेंगे तो पहले जाकर के चित्रांत्यादि जो चित्रकला उनकी रचना वो ने सारे रंगरोटा आदि किए उनके श्याम सुंदर ने अपने श्रेस्त से शिव प्रिया की स्वयं ने सेवा कुछ कुछ की है अब सखीगण प्रवेश भोता रही है प्रवेशल कुंजम सशब्दाल कुंजम उस समय सखीगणों ने सशब्दाल नियम कुछ कुछ आवाज करते हुए श्री प्रियालाल को बोध हो जाए कि हम आ रहे हैं क्योंकि भवन में प्रवेश किया जाता है तो कहीं तीन बार ताली बजाकर के फिर प्रवेश करते हैं बोझ सराते हैं वो सारते समय भी तीन बार ताली बजाकर कर हम आ रहे हैं। ये हैं, तो सशब्द इन्होंने प्रवेश किया अविल सखी गताप चलन नयना दयादी दया उस समय श्री राधिका का वर्णन कर रहे हैं श्री प्रियाजू का श्यामाजू का वर्णन कर रहे हैं कि अविल सखी बेहसदना श्री श्यामाजू ने उस समय सखी अभिल अभिलक्ष सखियों का दर्शन किया सखियों को देखा सखी कैसी थी जहां हंसी करती हुई ये सखी एक दूसरे को धके आती हुई तू चल तू चल ऐसे कहती हुई जो कुंज मंदिर में प्रवेश कर रही है सविधोपगता आज सविध माने सब एक साथ ही प्रवेश करनी रही भी भी भी सब की भीड़ सब प्रवेश कर रही है पहले जाए सबको संकोच है इसलिए इसके पांच आदमियों के साथ में रहने पर दोष नहीं होता है दान के रूड़ी में श्री सखीगढ़ कह रही है ललता जी कहती हैं अरे इस चंचल कामी राजकुमार ने हम तो जा थी अपरस में दही लेकर के भावरी ऋषि के यज्ञ में और इस चंचल कामी राजकुमार ने हाँ मुझे छू लिया अरे और सारी सखी कह रही है ललते दूर दूर हमको छूना मत है इस कामी का स्पर्श तूने कर लिया है श्री ललता जी कह रहे नहीं नहीं मुझे छिया नहीं था और मैंने तो अंतिम बात रखी थी <laughs> मैं तो बात रखी थी ने छी लिया है तेरा शरीर का रोमांच कह रहा है कि तुझे छुआ है ये रोमांच दवाई दे रहे हैं कि है श्यामचुद्र तेरा स्पर्श कर लिया है इससे खबरदार हमको छुआ छुए मर छुए उस समय लंका कह रही है कि श्यामचंदर के पास में आकर सब सखियों ने लंका को अलग कर दिया ए मुझ छुएगी नहीं तो इस कामी के स्पर्श से अब अपवित्र हो गई है हम अपरस में है और हमको छूना मत तो श्री ललता जी श्यामचंद्र के पास में आकर कह रहे हैं तो श्यामचंदर एक काम करो जैसे आपने मुझे छुआ है ऐसे उन पांचों को छू लो <laughs> क्योंकि नीति ये कहती है कि न दोषह पंचा पांच पंचमिल कीजिए काजा हारे जीतना न आवे लाजा हम पांचों एक सी हो जाएंगे तो हम में कोई भी अस्पृश्य नहीं रहेगी हम कोई भी अछूती नहीं रहेगी इसलिए श्री श्याम सुंदर उस समय जल्दी से ललता की जो ललता रोकने वाली थी सबसे और वे ही आज श्याम सुंदर की सहायता होकर के बिराजमान होते हैं जो कह रही थी जब तक ये ललता विराजमान है तब तक देखें श्याम हमारा क्या बिराज करना है और श्याम सुंदर थर, -थर रहे हैं ललता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर पा रहे हैं अंत में श्याम सुंदर के पास में आकर के कह रहे हैं कि नमो देवी चामुंडा ये ललता ए नमो लमता ललता एक चामुंडा का नाम भी है तो हे चामुंडा ललता तुमको प्रणाम है ऐसे प्रणाम कर रहे हैं और उस समय श्री जी कुछ शिथिल हो जाए शांत ललता का स्पर्श कर ले और उस समय ललता जब सबसे कह रही है अब कह रही है अरे सखीर इस समय ये चंचल ने हमको छू लिया अब क्या करना चाहिए तो तुम विद्या से पूछो इन दोनों इसे ना, नांदी मुखी से पूछो नांदी मुखी बताएंगे नांदी मुखी कह रही है बोले इसका उपाय यही है शास्त्रीय कहते हैं कि विष्णु स्मरण करने से सब शुद्धि हो जाती है तो सब विष्णु विष्णु विष्णु ऐसा तीन बार उच्चारण करती है उदाह तो शुद्ध हो गए जिनका नाम शुद्ध करे और उनका स्पर्श इनको दो यही आश्चर्य लीला की ऐसी अद्भुतता तो ऐसी शिषा का चंचलता उस समय कर रही तो ये सब सविधोपता समिध शब्द में ये लीला का का स्मरण हुआ। करने मतलब है सारी सखी एक साथ एक दूसरे को हुई उस समय प्रवेश कर रही हैं। विचलन नैना इनके हल है तो अभिलक्ष सखी बे, बेसर बदना श्री राधिका ने देखा कि सखीगण बेसर बदना मुस्करा रही है समिधोपगता एक साथ मिलकर के झुंड एक दूसरे को हुई, ये प्रवेश कर रही है विचलन नयना इनके नयन चंचल हो रहे हैं दया मुदम दिगुणम दधती उस समय श्री श्यामाजू श्याम सुंदर को तोना आनंद प्रदान करती हुई दया माने प्यारे को मुदम दिगुणम द्धती आनंद देती हुई वे श्यामा जो विराजमान हो रही है और उस समय प्यारे की लड़ लड़ी से वे है। के अंक से श्री प्रिया उठ करके विराजमान हुई है दैतोर युगा आज प्यारे के आ, आ, प्यारे के जो भुजपाश है उस भुजपाश से श्री का उस समय है है और प्रयोग वो उद्दीरा का वर्ण किया जा रहा है सखी होगा संभ्रम संग्रह पार्श्वे राधा सलज आसान मुखमिक्ष माना तरो का उस समय शिवता से उठी संभ्रम संगीत पीतोत्तर और हर राहत में श्याम सुंदर के पीतांबर को ही अपनी ओढ़नी समझ करके श्री प्रिया जी ने धारण कर तो श्याम सुंदर का पीतांबर उसको ही श्री प्रिया जी ने धारण कर लिया लाल जी ने नीलांबर को धारण कर लिया है और प्रिया जी ने श्याम सुंदर को धारण कर लिया है और बपु विधायक उस समय श्री श्यामाजी अपने श्रीअंग को ढाकती हुई विराजमान हो रही है पार्शोक विवेश रहा धिकार श्याम सुंदर के प्यारे के पास में ही लाल जी के पास में ही विराजमान हो गई है उस समय लज्जा युक्त आसान मुख विक्ष माना इन सखियों के मुख्य और भी श्री राधिकार देख रही है तो आसाम मुख विक्ष इन सखियों के मुख्य ओर देख रखता लियान। रखता लियान। रखता लियान। दयो द्वयो आली क्षिता श्री रूपमंजिली जी आगे सब मंजिलियों में श्री रूप मंजिली जी आगे हैं कहीं कहीं जहां उल्लेख प्राप्त होता है कि श्री रूप मंजिली जी उनमें सखी बने का भाव भी कभी कभी प्राप्त है रूप और रखिमंजली इनके साथ में कभी श्री प्रियाजी रूप जी को भी शाम सुंदर के में समर्पित करने का प्रयास करती है पर अपने आप तो को सदा उस समय अनुरक्त भी उनके अनुमोलनाक्षता उनके अनुमोलन को प्राप्त करके सब सखियों ने उस समय रूप मंजिली जी को आज्ञा किया रूप मंजिल चलो इशारे से अब यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है यहां पर सब सारी बात इशारे से होती है जहां श्वास समझ है रुख श्वास को समझ करके और रुख बोल सदा रुख देख करके बोलते हैं और चलत नुख बोलो नृत्य से चलते हैं और मुख से बोल रहते हैं थोड़ी सो एड़ी लगी यह सब समझे तो तो ये अद्भुत उस उस समय समय श्री विशाखा जी ने को ही कहीं और सखी उनके अनुमोदन से युक्त होकर के मुदा माने आनंद पूर्वक रूप मंजिली तयोग आनंद पूर्वक सरकार की की निकट श्री जी जी जी बोलो आगे बढ़ी हैदा चित्र पटी क्योंकि श्री रूपमंजरी केल विलासनो द्वयो ये दोनों बिहारी बिहारे केल विलासी परम परम चतुर होकर के विराजमान है तो केवल विलासी इन इन दोनों दोनों के को तो उस समय जिस चीज की आवश्यकता है ऐसी सेवा में उस जागरण के समय मंगला के समय जिस सेवा की आवश्यकता है तथा तुम्हारे तदाप उसकालीन तत्कालीन तो सेवा को करने में म्य अक्षण रम्य जो सेवा है उस रम्य सेवा सेवा में ये पटी परम परम सेवा पुर्वीणा पुर्वीणा के क्योंकि श्री रूप ही के बिलासी, श्री बिहारी बिहार इन दोनों के तत्कालीन बिलास की सेवा के समय को देखकर उनकी आवश्यकता को देखकर यह सेवा में परम परम पटीय सीधो कर विरायार सखियों की सेवा एवं मंदिरों की सेवा का कहीं रसीदनों ने वर्णन किया तब तक तकिया कहीं यदि कितनी सेवा कितनी है कि कभी कोई तकिया नीचे गिर रहा है मंजिली मंजिलियों तो, के सामने तो संकोच है नहीं प्रिया लाल को तुरंत ही तकिया संभाल कर रखती यदि कोई मंडप की लट कोई माला टूट करके नीचे आ रही है और प्रिया को लाल जी के दर्शन करने में बाधा उत्पन्न हो रही है तुरंत उस माला को टूट करती कभी श्वास की गति देख करके पंखा की आवश्यकता है तुरंत पंख करती है कभी श्री प्रिया की कोई प्रिया ने अपने श्री हस्त की माला लाल जी को धारण कर रखी है और उस समय यदि अलकाली कभी नयन के ऊपर आ जाए और प्यारे के दर्शन में बाधा हो तो तुरंत ही अलकाली को दूर करे कभी विफलता में श्री हस्त प्यारे के श्री ग्रीवा उनसे कहीं अलग हो रहे हैं तो पुनः प्यारे के ग्रीवा के साथ में मिलन प्राप्त कराते हुई हुए विराजमान हो रही है ऐसे कमल का कमल के साथ में संयोग कराते हुए मुक्कमल को मुक्कमल का रुख प्रदान करते हुए अलकावली को दूर करते हुए कोई श्रृंगार आ रहा है कोई वस्त्र लटा रही है कभी कबहू तक तकिया तकिया कहीं घिर रहा है की आवश्यकता पड़ी है, सब को ये मंजरी का बहुत सावधानी के साथ में देखती है तो, तो संकेत किया गया कि रम्य उसे मिलन काल में जो अपचिति करनी है अपचित्ती माने जो सेवा अपेक्षित है जो सेवा रिक्वायर्ड है उसे चाहिए हुई सेवा को करने में ये परम पति होकर के विराजमान है परम चकुर होकर के शिव पर जी नीचे विराजमान इन सखियों की सेवा बिल्कुल इसको एक कही एक उदाहरण के द्वारा के हनुमान जी की सेवा कौन सी है लाल जी को श्री प्रभु को जब भाई आए तो चुटकी बजाना आपके भाई का कोई टाइम नहीं गया तो जबाई चुटकी बजाने वाले को कितना सावधान रहना पड़ेगा बजाने कब ऐसे ही मिलन में ये कितनी है कि तब कोई लट के आगे दृष्टि में अवरोधक बनकर के विराजमान हो जाए उसको हटाना है तब कोई तकिया नीचे गिर रहा हो उसको संभालना है दूर हट रहा हो कहाँ सहारे की जरूरत है इसको सदा यह प्रस्तुत करती हुई बिराईमान ऐसी सेवा क्रिया तो के सखी अद्भुत होकर के बिराईमानी रूपमंजरी ऐसी है सही वो बिलासन और स्वयं के वायु के श्री प्याला, इन दोनों के तदात रम्य अचित समयोचित उचित अभिकसित सेवा करने में उपचितो माने सेवा सामग्री उपस्थित करने में पटी ऐसी परम परम कुशल होकर के ये मार्षोपान चरण उस समय ग्रुप मंत्री जी के आदेश पत्र प्राप्त करके अन्य जितनी भी श्री रथ मंजिली लवन मंजिल जी ये विलास मंजिली जी जितनी भी अन्य मंजिली हैं जी जी सारी जो मन्जिनी, मन्जिनी है ये सब सब की भी आगे पर। और उन्होंने चना। जी के पीछे लाल जी के पीछे सुंदर कोम तकिया लगाया पीछे उपधान मैंने तकिया उनको लगाया अखान्य मृदुलांश केन्द्र और किसी ने श्री प्रियालाल उनके श्रीयंगों को मृदुल अंशु को माने वस्त्र से अंचल को ठीक करते हुए को ठीक करते हुए उनको प्रधान माने श्री प्रियालाल के श्रीयंगों को आवृत करते हुए ढांकते हुए विराजमान प्रधान अथान अन्य अन्य ने माने ने ढां मृदुल अंश के मृदुल अंशु माने वस्त्र उसके द्वारा प्रियालाल इनके शिल और पीयूष प्रियालाल दोनों की बार बार जो जबाई आ रही है नींद है उसको दूर करने के लिए पीयूष भटतिया सुंदर जो इलायची केशर इत्यादि से युक्त जो सोवारी है पीयूष समझ लो उसको कहीं कोई गोली उसको प्रियालाल इन दोनों के श्री मुख में उस पीयूष बर्ती कोई अमृत की बर्ती जो है अमृत की बटिका उसको पीयूष बटिया अमृत की बट्टी उनको मुख में रखा अर्थात कर्पूर की कोई अपूर्व भटिका को मुख पर रखा है जिसके द्वारा प्रियालाल की अब मिद पूरी हो गई अब जबाई जो बार आ रही है वो तो चढ़ाई अब पूरी हो रही हैं तो वो जो कहीं अपूर्व से शीतकाल उत्पन्न करने वाली हो ऐसी कोई पीयूष भर्ती स्वंध्य से युक्त होकर के विराजमान हो ऐसी तो कोई अमृत की बस्ती उनको मुख में अर्पित किया पीयूष एक मंजिरी ने सुंदर उस समय पीयूष भर्ती इनको मुख में रखा है पीयूष की बोली मिश्री की सुंदर जो आ, कर्पूर पीपरमेंट इत्यादि जो है मिट्ट उनसे युक्त जो गोली है उसको मुख में रखा है और ऐसे रखकर के पीयूष भर्ती को रख करके निरस्सी घूणा इनकी नींद को दूर किया है निरस्य घुणा घूणा को भूल किया और विकसित दशो उस समय शुक्रिया लाल दोनों की आंखें पूरी खुल है आंखें छुपी हुई नहीं है अब दोनों की आंखें पूरी तरह से खुल गई हैं विकसित विकसित निर्णय वाले दोनों को बना दिया है समय कोई दंजरी सोने के कटोरा में सुंदर प्रसून अंब फूल का चल मन गुलाब जल गुला, गुला लेकर के आई फूल के जल को लेकर के आई है और दरार में बास सा एक रुमाल उसको भिगो करके और उसको निचोड़ करके दर आर्ध कुछ भीगे आले वस्तु से उस समय सुप्रिया लाल इनके मुख ओख ओठ के जो सिक्किड़ी है चुबुक इनको उस समय मतलब कुछ भीगे हुए वस्त्र से इन्होंने रागांजन जो का राजन बिगड़ गया था उसको भी बड़ी सावधानी से उस फैले हुए बिखरे हुए अंजन को सीधा किया और उसके वो बिखरे हुए अंजन को पहुंच करके उसे सुव्यवस्थित किया है व्यस्त राग और अंजन पीक जो बह रही है उसको भी पहुंच करके तो राग को भी जो बिखर रहा था उसको भी पहुंचा और अंजन <laughs> अंजन को भी पहुंचा है तो व्यस्तस्त माने बिगड़े हुए राग और अंजन और यावत यावक माने आलता उस आलता को भी ठीक किया और मृष्टवा उनको पहुंचकर के अब आज सिद्धेशल एक दूसरे के नयनों में झांक करके देख रहे हैं फलिहारी यहां एक दूसरे के नयन की तुथली उनको ही दर्पण बना करके देख रहे हैं प्रतिस्वर मलिकवीक्षण सिद्धेश अपने का दर्शन करने के लिए तय मुख उन दोनों का मुखी ही उन दोनों के नेत्री ही एक दूसरे के लिए दर्पण दर्पण बनते इसमें श्री स्वामी जी का बड़ा सुंदर संवाद है श्री केलमाल ने बड़ा सुंदर संवाद दिया श्याम सुंदर जी से कभी ये दोनों पूछते रहते हैं कभी कभी हाँ एक दूसरे की परीक्षा करते रहते तो कभी शाम सुंदर प्रिया जी से पूछ रहे हैं ऐसे तो तुम देखो देखत तो हो चिन्हो नहीं लाल जी ने प्रिया जी से पूछा बोले हे प्रिया जी मैं अपने प्रेम को तुम्हारी आंखों में देखना तुम्हारे प्रेम को देखने की जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रेम तुम्हारे प्रेम को तो आंखें आंखों से सीधा से या दिख लेंगे तुम्हारा मुख दर्शन किया तो तुम्हारे मुख का जो प्रेम का भाव है मुख की जो भंगी माए है वो मुझे साक्षात दिख जाएंगे तुम्हारा प्रेम प्रदिक्षण नहीं है परीक्षणीय है मेरा तुम्हारे प्रेम है इसको मैं कैसे देखू उसके लिए दर्पण की जरूरत क्योंकि अपने मुख को दर्पण के बिना कोई दूसरा नहीं देख सकता है तो प्यारी जो तेरी अखियन में हो अपन को देखत तो हो ऐसा तुम देखो कहो ना प्यारी मैं तेरी अखियो में जैसे अपने अपन को देखता हूं तो जब मैं तुम्हारे पुतलियों में झांक करके देखता हूं तो मेरे नैन की पुतलियों का भी तुम्हारी आंखों की पुतलियों में आ जाता है और उससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ देखो मेरे पृथ्वी में तुम्हारे प्रति प्रेम है उस प्रेम का दर्पण के माध्यम से मैं दर्शन कर सकता हूं क्योंकि अपनी रूप मालवी का दर्शन करने के लिए दर्पण की, की आवश्यकता होती है बिना किसी दर्पण के साक्षी के अपने मुख को नहीं देखा जा सकता है स्वयं अपने मुख को साक्षात नहीं देखा जा सकता है आंखें सबको देखती हैं परंतु तो आंख न देखी जाए जो अखियां सबको लख आ देखी जाए आंख सबको देखती है परंतु तो आंख आंख को नहीं देखती तो चलो मेरी बात तो पूरी हो गई मेरी आंखों में आपके प्रति प्रीति है ये आंखें आपसे अत्यंत प्रीति करती हैं ये बात आज मैंने प्रत्यक्ष में देख ली ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो गया प्रत्यक्ष किसे कहते हैं बोले जहां इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संपर्क है उस संपर्क का नाम है प्रत्यक्ष तो इंद्रिय अर्थ इंद्रिया प्रत्यक्ष इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संकर्ष है वो प्रत्यक्ष है न तो दिव्या प्रमाण है और न आंखें प्रमाण है आंख का दिव्या को जो देखना है ष प्रमाण प्रत्यक्ष किसको कहते हैं आंख प्रमाण नहीं है डिबिया में प्रमाण नहीं है आंख का दिव्या के साथ में जो संयोग है उसका नाम प्रत्यक्ष है न्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण आंख तो सब है परंतु तो तो सोते समय आंख कहीं तो प्रत्यक्ष का नहीं तो आंख भी हो सकती है और घट भी रखा हुआ है कमरे में परंतु तो स्वप्न में उसका भी प्रत्यक्ष नहीं।, तो नहीं है जब में मिलेगी तब जाकर प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तु भी नहीं है प्रमाण है नेत्र का वस्तु के साथ में अर्थ के साथ में संयोग उसका नाम प्रमाण तो आज प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि मैंने अपनी आंखों से अपने प्रेम को देखा कि मेरा तुम्हारे पर प्रेम है अब लालजी पूछ रहे हैं कि मैं तो अपने प्रेम को तुम्हारी आंखों में झांक करके देखता हूं क्या कभी तुम भी ऐसा करती हो प्यारे हो तेरी अखियन में जैसे अपन को देखता हो ऐसे तुम देखो कह दो प्रिया जी उसे में बोली ऐसा करती तो मैं भी है तो सही है ऐसा बोल मुझे कैसे पता लगे बोल इसके लिए ठीक है प्रिया जी कह तुमने कहा जैसे तुम देखते हो ऐसे मैं भी देखती हूं बोलते साक्षात ज्ञान नहीं हुआ यह तो परमाण हुआ स्वतः प्रमाण नहीं हुआ स्वतः प्रमाण कैसे हो वस्तु और वस्तु की प्रामाणिकता एक स्थान पर होती है उसका नाम है स्वतः प्रमाण जहां वस्तु अलग हो और उसकी प्रामाणिकता किसी दूसरी वस्तु से सिद्ध हो उसको हम कहेंगे परतक प्रमाण ब्रह्म है परंतु उस ब्रह्म को बुद्धि के द्वारा पहचान तो पृथक प्रमाण हो गया परंतु समाधि में ब्रह्म का साक्षात दर्शन किया तो स्वतः प्रमाण दोनों में अंतर्गत एक योगी समाधि में ब्रह्म का ध्यान कर रहा है वह स्वतः प्रमाण हो गया आत्मा आत्मा का सीधा न कर रही है वो स्वतः प्रमाण हो गया परंतु यदि पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक में लिखे हुए के कारण बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को पहचाना कि सत्य ज्ञान उपनिषद में लिखा हुआ है इसलिए हमने माना कि ब्रह्म सत्य ज्ञान आनंद रूप है अनंत है, ये तो किताबी बात हुई ये नहीं मानेंगे साहब इसलिए ज्ञान मार्ग में सर्वदा अपरोक्ष ज्ञान की महिमा है परोक्ष ज्ञान की महिमा नहीं परोक्ष ज्ञान किताब में भरा पड़ा है ठीक है परोक्ष ज्ञान की जरूरत है किताब नहीं पढ़ेंगे तो काम समझ में नहीं आएगा बात समझ में नहीं आएगी तो परोक्ष ज्ञान की किताबों की भी शास्त्र की भी आवश्यकता है परंतु तो शास्त्र की किताब पढ़ने से कोई कितने से बड़ा बड़े से बड़ा पंडित हो वो अपनी पंडित आई बड़े झाड़ दे दिखा दे शास्त्र में ये लिखा है और ये लिखा है और ये लिखा है परंतु ठंडन पद उसके भीतर को छुपी भी उसने अनुभव नहीं किया जबकि एक योगी वह ब्रह्म का स्वयं ने उसने अनुभव किया है इसलिए परोक्ष ज्ञान प्रधान नहीं है सर्वदा सर्वदा शास्त्र में लिखा हुआ है खलु सर्व ब्रह्म बोले नहीं मानेंगे ये परोच्च प्रमाण है किताब में किताब की बात कह रहे हो तुम तो, किताबी बात फिर गुरुजी ने कहा तत्त्वमसि तो बोले ये भी नहीं मानेंगे ये भी अभी मोक्ष की स्थिति नहीं है ये भी किताबी बात है गुरुजी ने बताया इसलिए कह रहे हो तत्त्वमसि तो योगी ने कहा कि अहम ब्रह्मास में बोलना अभी भी मोक्ष की स्थिति नहीं है यह भी मोक्ष की स्थिति नहीं क्योंकि तो अभी अहम बना हुआ है अहम के माध्यम से तुम बुद्धि के माध्यम से उस गुण का दर्शन कर रहे हो इसलिए अनुभव वाचार भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं जब वह अहम भी गलत हो जाएगा तब योगी से पूछा जाए तो योगी बोलेगा नहीं जब तक बोल रहा है तब तक परोक्ष ज्ञान जब बोलना बंद कर देगा ब्रह्म में लीन हो जाएगा तब वह अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करेगा तो अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करना है लालचित कि तुम मेरा दर्शन कर रही हो और अपने प्रेम का आस्वादन कर रही हो प्रेम का मैं आस्वादन करूं कैसे आस्वादन करू तो प्रिया ने कहा इसके लिए ऐसा करती हूं एक मैं एक्सपेरिमेंट करती हूं एक प्रयोग बताती हूं वो प्रयोग करके देख उसी पद में श्री स्वामी जी कह रहे थे कि मैं अपनी आंख मुंह रहो मैं एक काम करती हूं मैं अपनी आंख बंद कर लेती हूं और आप मेरी आंखों से निकल करके बाहर चले जाओ यदि मैंने आपकी रूपमाधुरी का अनुभव किया है ये बात सत्य है तो आप बाहर निकल करके मेरे उस अनुभव को देख लेना आप मेरी आंखों से बाहर निकल जाओ तो पता लग जाएगा कि मैं अपनी मेरे आंखों में जो आप बसे हुए हो उसके बाहर निकल जाओ तो पता लग जाएगा कि मैंने तुम्हारा अनुभव किया है या नहीं किया है शाम सुंदर ने इस पूरे के पूरे प्रयोग को ही खारिज कर दिया बोलू तो ना ये प्रयोग किया ही नहीं जा सकता आपकी आंखों से निकल करके मैं रहूंगा कहा उनका उत्तर है कि मो, मो वो बताओ मुझे वो स्थान बताओ जहां पर मैं रह सकू आपकी आंखों के से निकल करके मैं नहीं रह सकता हूं इसलिए प्रिय बस मैं अपने अनुभव के द्वारा ही ये कह सकता हूं कि जैसे मैं अपनी तुम्हारी आंखों में अपने प्रेम का दर्शन करता हूं शायद आप भी कह रही हैं तो वो सत्य है और उस सत्य को कहीं प्रमाणित करने की प्रयोग में कर, दिखाने की आवश्यकता नहीं है मैं अपने अनुमान से यह कह सकता हूं झांक करके अपने प्रेम का स्वयं दर्शन किया ऐसे आप भी मेरी आंखों में झांक करके श्री राधिका के प्रेम का स्वयं राधिका अनुभव कर सकती है यदि आप अपनी आखियों में ही मुझे बसा ले और अपनी आंखें मुझे प्रदान कर दे तो उस भाव कांति को धारण करके नितायो नहीं। जब भाव कांति को धारण कर दू तब मैं उस आश्रद को स्वयं भी प्राप्त करूं तो ये नेत्र जो है वो नेत्र अपरोक्ष अनुभव उनको प्राप्त कराने में बड़े उपयोगी होकर के विराजमान तो उस समय श्री श्री रूप इन की सेवा करने में परंपरा प्रवीण होकर के विराजमान है और उस समय किसी जो सखी है उस सखी ने काचक पुरशुनाम दराशा किसी ने गुलाब जल के जल से उस समय राग अन्यन आज इनको मृष्वा इनको पहुंचा और प्रथिस्वीक्षण सिद्ध ही पृथ्वी मन एक दूसरे को दर्पण बना करके वहां अपने परस्पर एक दूसरे के नयन को ही दर्शन करा करके उनके प्रेम का अनुभव कर रहे हैं अपने प्रेम का अनुभव तो शांत को हो गया प्रिया जी को भी अपने प्रेम का अनुभव है प्रिया जी का अनुभव मुझे मिल जाए ये एक प्रश्न था कि इसका मैं परोक्ष अनुभव परोक्ष करने के लिए यह है कि मेरी आंखों से निकल करके आप अलग खड़े हो तब देख लो मेरी आंखों में ये प्रीति है कि नहीं तो श्री श्याम सुद कह रहे नाना इस प्रयोग को मैं खारिज कर हूं ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट को मैं खारिज करता हूं ऐसा मैं कभी कर नहीं सकता हूं क्योंकि आपके नयनों के से हटकर के मुझे कोई दूसरी रहने के लिए सुखद स्थिति प्राप्त ही नहीं है मैं तो आपके नैनों में ही एकमात्र बसना चाहता हूं नैनों में बसना चाहता हूं दूसरी कोई प्रकार की स्थिति नहीं है अलग रह करके कभी भी मैं आपके मेरे प्रेम का मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूं वह आस्वादन तभी होगा जब मैं आपसे अभिन्न हो करके विराजमान हूं अर्थात भाव और कांति दोनों को धारण करके जब मैं विराजमान हूं तब उस प्रेम को मैं प्राप्त कर सकता हूं तो मुखद्वय तर्पण नाम विनायक के संगत प्रियालाल दोनों एक दूसरे के मुख को ही बना करके विराजमान हुए और पीटी पीटी अंत में परिस पर एक पटना मणदीप पाल्यांग्रेराज निजास लक्ष्य किसी मंजरी ने तांबूल दे, दे। इनको पान की बीड़ा प्रदान किया पान का बीड़ा इनके मुख में रखा किसी एक गोपी ने एक मंजरी मंजिली परामोपी एक गोपी, एक मंजरी ने तांबूल तांबूल दे बीटी तामुल तामुल नाम मणदीप पालिया और एक गोपी बड़ी चतुर है उसने मणिदीप पालिया मणि की दीपों की जो पंक्ति है पांच बत्ती की या ग्यारह बत्ती का या सात बत्ती का जो दीपक है उस दीपक के द्वारा मणिदीप की पाली माने पंक्ति माने अनेक बत्तियों वाली जो आरती है उस आरती के द्वारा तन मंगला आरतिकल आशुचक्रे प्रियालाल की मंगला आरती की तंगला आरत मंगला, मंगला आरती उस समय आश्चक्रे श्री किसी शी ने की है नीराजी और तो उस समय अपने पुराणों को ही श्री प्रियालाल के ऊपर जैसे नीराजन कर रही है तो पहले दीपार्चन किया और दीपार्चन करने के बाद में फिर नीराजन मैंने जल की आरती करते हुए विराजमान हुए हैं नीराजन करते हुए भी विराजमान हुए हैं और मानो नीराजन के माध्यम से आशो अपने प्राणों को ही लक्ष्य-लक्ष्य प्राणों को ही प्रियालाल के ऊपर न्यौछावर कर दिया है निराजन कर दिया है इस प्रकार आरती करके मंगला आरती करके विराजमान हुए मंगला आरती की जय जय श्री रे Govind jay jay Gopal jay jay Shri aaharaman hari ko nimn jay aaharaman hari ko nimn jay nivay gaur hari